उसी तालाब में दो हंस तैरने के लिए उतरते थे हंस बहुत हस्मुक और मिलनसार थे कछुए और हंस में दोस्ती होते देर न लगी लगी हंसों को कछुए का धीमे धीमे चलना और उसका भोलापन बहुत अच्छा लगा हंस बहुत ज्ञानी भी थे वे कछुए को अद्भुत बातें बताते ऋषि मुनियों की कहानिया सुनाते हंस तो दूर दूर तक घूमकर आते थे इसलिए दूसरी जगहों की अनोखी बातें कछुए को बताते कछुआ मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनता बाकी तो सब ठीक था पर कछुए को बीच में टोका टाकी करने की बहुत आदत थी अपने सज्जन स्वभाव के कारण हंस उसकी इस आदत का बुरा नहीं मानते थे उन तीनों की घनिष्ठता बढ़ती गई दिन गुजरते गए एक बार बड़े जोर का सूखा पड़ा बरसात के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा उस तालाब का पानी भी सूखने लगा प्राणी मरने लगे मछलियां तो तड़प तड़प कर मर गईं। तालाब का पानी और तेजी से सूखने लगा एक समय ऐसा भी आया कि तालाब में खाली कीचड़ रह गया कछुआ बड़े संकट में पड़ गया जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया वहीं पड़ा रहता तो कछुए का अंत निश्चित था हंस अपने, अपने मित्र पर आए संकट को दूर, दूर करने का, उपाय, करने का उपाय, उपाय सोचने लगे वे अपने, वे अपने मित्र, मित्र कछुए को ढाड़स बताने का प्रयत्न करते और हिम्मत न हारने की सलाह देते हंस केवल झूठा दिलासा नहीं दे रहे थे वे दूर दूर तक उड़कर समस्या का हल खोजते एक दिन लौटकर कर ने कहा मित्र यहाँ से पचास, पचास कोस दूर एक झील है उसमें, उसमें काफी पानी है तुम तो वहाँ मजे, मजे से रहोगे। कछुआ रोनी, रोनी आवाज में बोला पचास, पचास कोस इतनी दूर, दूर जाने, जाने में मुझे महीनों लग जाएंगे, तब तक तो मैं मर ही जाऊंगा कछुए की बात भी ठीक थी हंसों ने अकल लगाई और एक तरीका सोच निकाला वे एक, एक लकड़ी उठाकर उठा कर लाए और, और बोले मित्र हम दोनों अपनी चोच में इस लकड़ी, लकड़ी के सिरे पकड़कर एक साथ उड़ेंगे तुम इस लकड़ी, लकड़ी को बीच में से मुँह से थामे रहना इस प्रकार हम उस झील तक तुम्हें पहुंचा देंगे और उसके बाद तुम्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं रहेगी उन्होंने उसे चेतावनी भी दी आरोप याद रखना उड़ान के दौरान अपना, अपना मुंह न खोलना तो वरना गिर पड़ोगे कछुए ने हामी में सिर हिलाया बस लकड़ी पकड़कर हंस उड़ चले उनके बीच में लकड़ी मुंह दाबे कछुआ था वे एक कस्बे के ऊपर से उड़ रहे थे कि नीचे खड़े लोगों ने आकाश में यह अद्भुत नजारा देखा सब, सब एक, एक दूसरे को ऊपर आकाश, आकाश का दृश्य दिखाने लगे लोग दौड़ दौड़ कर दौर अपने छज्जों पर, पर निकल आए कुछ, कुछ अपने मकानों की छतों की ओर दौड़े बच्चे बूढ़े औरतें जवान सब ऊपर देखने लगे खूब शोर मचा कछुओ की नजर उन लोगों पर पड़ी उसे आश्चर्य हुआ कि उन्हें इतने सारे लोग देख रहे हैं वह अपने मित्र की चेतावनी भूल गया और चिल्लाया देखो देखो कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं और उसका मुंह खुलते ही वह नीचे गिर पड़ा नीचे उसकी हड्डी पसली का भी पता नहीं चल पाया इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बेमौके मुंह खोलना बहुत महंगा पड़ता है अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी मूर्ख बातुनी कछुआ वाचक स्वर भारती परिमल